मात्री दर्शन मात्र भक्त स्वामी विवेकानंद भारत में प्राण संचार अमेरिका में स्वामी जी की अप्रत्याशित सफलता से सारे भारत में नव चेतना की लहर फैल गई थी स्वदेश लौटकर कर स्वामी जी ने अपनी वक्तृताओं के द्वारा सारे भारत में प्राण संचार किया जो किसी भी देवता की पूजा के पहले किया जाता है इसके बाद देवता को एक आसन पर प्रतिष्ठित करना होता है यह कार्य भारत माता को पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने का कार्य स्वामी जी भारत के भावी देश भक्तों को सौंप गए हैं संसार के आध्यात्मिक नेता का आसन ही वह चिरंतन सिंहासन है देवो भूतवा देवम जजीत पूजा के लिए आवश्यक है कि पूजक भी अपने को दिव्य माने अपने देवत्व का ज्ञान स्वामी जी में तो था ही उन्होंने भारतवासियों में भी उसकी चेतना जगाई थी आत्मविश्वास रखो तुम ही लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे अब केवल शरीर बदल कर आए हो मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ तुम लोगों में अनंत शक्ति है तुम ऋषियों की संतान हो अमृत के पुत्र हो इत्यादि नाना तेजोदीप्त वाक्यों द्वारा स्वामी जी ने भारत के भावी सेवकों में शक्ति एवं देवत्व का संचार किया था पूजा के उपचार वे कौन से उपचार हैं जिनके द्वारा भारत माता की पूजा की जानी चाहिए वे हैं पहला जनसाधारण एवं निम्न जातियों को उठाना दूसरा विज्ञान एवं कृषि आदि के आधुनिक उपायों द्वारा भारत की भौतिक उन्नति करना तीसरा नारी जाति का उत्थान चौथा धर्म का प्रचार एवं प्रसार पांचवा मानव निर्माणकारी चरित्र गठनकारी शिक्षण बलि देवी की पूजा का एक आवश्यक अंग बलि देना होता है उसी प्रकार भारत माता की पूजा में भी इसकी आवश्यकता है स्वामी जी ने भारत के उत्थान के लिए अति मानवीय प्रयत्न करते हुए अपने आप का बलिदान कर दिया था उनका कथन था भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपने श्रेष्ठ संतानों की बलि चाहती है संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाए अपना बलिदान करना होगा और भारतवासियों को वे यह याद दिलाना नहीं भूलते कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलिदान स्वरूप रखे गए हो चौथा दान दान एवं दक्षिणा के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती भारत माता की पूजा में भारत की आध्यात्मिकता का सर्वश्रेष्ठ दान ही वह दान है जिसे हमें विदेशों को देना होगा माँ शारदा की पूजा युगावतार श्री कृष्ण की शक्ति माँ शारदा को स्वामी विवेकानंद जीवंत दुर्गा कहते थे जीवंत प्राणवंत मानव में प्राण संचार नहीं करना पड़ता एक बार एक व्यक्ति मां शारदा के दर्शनों को गया और उनके सामने बैठकर प्राणायाम, प्राणायाम न्यासादि औपचारिक पूजा विधियां करने लगा इधर लज्जाशिला माँ सर्वांग सर्वांगावृत सर्वांगा हो संकोच के कारण काष्टव बैठी पसीने से लथपथ हो रही थी सौभाग्य से मां की संगनी गोलाब मां वहां आ पहुंची और उस व्यक्ति को बलपूर्वक उठाते हुए बोली यह क्या काष्ट निर्मित प्रतिमा है जिनमें तुम प्राण संचार करना चाहते हो तात्पर्य यह कि जीवंत मानव की पूजा एवं प्रतिमा पूजा में अंतर होता है जिसे जानने के लिए पूजा का वास्तविक अर्थ भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए पूज्य चाहे वह प्रतिमा के रूप में हो अथवा व्यक्ति के रूप में उसे प्रसन्न करने की चेष्टा में जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें को पूजा के नाम से पुकारा जाता है पूजा केवल कर्म कांड की एक प्रणाली मात्र नहीं है वास्तविक पूजा में कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों का समग्र समन्वय होता है क्रिया के साथ भावना और दर्शन का समुच्चय ही पूजा को समग्रता प्रदान करता है वेदों के कर्म उपासना एवं ज्ञान इन तीनों का समावेश होने से पूजा अपने आप में एक संपूर्ण एवं सर्वांगीण साधना पद्धति का रूप ले लेती है मां शारदा के स्वामी विवेकानंद द्वारा की, की गई पूजा में पूजा का एक अभिनव रूप उभर कर आता है जिसमें पूजा के तीनों अंगों की विद्यमानता होते हुए भी औपचारिक क्रियाकलापों का अभाव है पूज्य के स्वरूप का ज्ञान पूजा को श्रेष्ठता प्रदान करता है स्वामी जी माँ शारदा के दैवी स्वरूप से भलीभांति भांति परिचित थे वे उन्हें जागृत दुर्गा शक्ति एवं देवी बगला जो बाहर से शांत पर भीतर उग्र रूपा है मानते थे इस ज्ञान के कारण उनमें मां के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना थी जो उनके व्यवहार एवं वाणी में व्यक्त होती थी मां शारदा के दर्शनों को जाते समय वे बार बार अपने सिर पर गंगा छिड़कते जाते थे इस भाव से कि पवित्रता स्वरूपणी के सामने पवित्र होकर जा सके वे सदा माँ को साक्षांग प्रणपात कर प्रणाम करते थे सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करने से पूर्व वे माँ की आज्ञा लेते थे परिव्राजक के रूप में मठ से निकलने के पूर्व तथा अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने माँ की आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त किए थे ज्ञान और भावना के साथ ही पूजा की समग्रता के लिए क्रिया भी आवश्यक है स्वामी जी की श्रद्धा भी माँ को प्रसन्न करने के कार्यों के रूप में प्रकट होती थी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद जब उनके वेतन के रूपये मां शारदा को मिलने बंद हो गए तब स्वामी जी ने दक्षिणेश्वर मंदिर के खजांची से कहकर उन्हें माँ को पुनः दिलवाने का प्रयत्न किया था वे चाहते थे कि श्री रामकृष्ण की महासमाधि के तत्काल बाद काशीपुर उद्यान भवन का त्याग न किया जाए क्योंकि ऐसा करने से माँ को ठेस पहुंच सकती है यही नहीं भारत में कार्य की अपनी योजना में उन्होंने मां शारदा के लिए भवन निर्माण कर उसके रहने की सुविधा के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की थी अपने गुरु भाइयों को लिखित एक पत्र में वे लिखते थे तुमने माँ के जीवन का अद्भुत महात्मा नहीं समझा है किसी ने भी नहीं शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता माँ का जन्म उसी अद्भुत शक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए हुआ है उन्हें केंद्र बनाकर पुनः गार्गी और मैत्रेयी का जन्म इस संसार में होगा अतः हमें पहले माँ के लिए मठ बनाना चाहिए पहले माँ और उनकी कन्याएँ और उसके बाद पिता और उनके पुत्र मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से लाख गुना अधिक महत्व है मैंने पत्र लिखा माँ ने आशीर्वाद दिया और एक छलांग में मैं सागर पार चला गया और यहाँ पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे कि माँ के लिए मठ बना सके अगर तुम जागृत दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए एक भूमिखंड खरीद सको तो तुम मेरी चिंता दूर कर दोगे इस संक्षिप्त पत्रांश में स्वामी जी की माँ शारदा की पूजा की विधि उनकी भावना एवं दर्शन तीनों सुंदर रूप से व्यक्त होते हैं जन्मदात्री माता की पूजा मां शारदा के बाद स्वामी विवेकानंद अपनी जन्मदात्री माता को भी सबसे अधिक आदर एवं श्रद्धा प्रदान करते थे वे उनके त्याग सहिष्णुता तपस्या एवं प्रखर स्मरण शक्ति आदि की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे तथा अपने चरित्र एवं जीवन गठन में उनके योगदान को मुक्त कंठ से एवं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते थे स्वामी जी सदा से ही अपनी मां की सुख सुविधा के लिए यत्नशील थे जिन दिनों उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा था तब भी यह कहकर कि उन्हें एक मित्र के यहां भोजन का निमंत्रण है भूखे रह जाया करते थे जिससे कि उनकी मां तथा भाई बहन भोजन कर सके बाद में सन्यासी होते हुए भी वे अपनी मां की देखभाल करते रहते थे उन्होंने खेतड़ी के महाराज से अपनी मां के लिए मासिक धन देने का निवेदन किया था तथा मिस्टर लेगेट से मां के लिए भवन खरीदने के लिए धन मांगा था माता की प्रसन्नता के लिए वे कालीघाट में देवी के सामने जमीन पर लेटे थे तथा उन्हें पूर्व बंगाल की तीर्थ यात्रा पर ले गए थे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के विरोधी जब उनके चरित्र पर झूठे आक्षेप लगा रहे थे तब उन्हें सबसे अधिक चिंता अपनी माता की थी वे कहते थे कि मैंने अपनी मां को बहुत कष्ट दिए हैं सब कुछ सहन करके उच्च आदर्श के लिए अपनी सबसे प्रिय संतान का त्याग करने वाली माता को यदि यह पता चले कि उसका पुत्र चरित्र भष्ट हो गया है तो वे इस आघात को सहन नहीं कर सकेंगे वस्तुतः स्वामी जी की महानता में गौरवबोध के कारण ही उनकी माता स्वामी जी की मृत्यु का दारुण आघात सहन कर सकी थी एवं उसके बाद भी अनेक वर्षों तक जीवित रही थी